संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व पाप और उसके प्रायश्चित भीष्मी कहते हैं राजन संपूर्ण वेद और उपनिषदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण यदि यज्ञ करने वाला हो और उसका धन चोर चुरा ले गए हो अथवा वह निर्धन हो तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे आचार की दक्षिणा देने पितरों का श्राद्ध करने तथा अध्ययन करने के लिए धन दे वेदवेत्ता ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के निकट अपने महत्व का वर्णन न करे ब्राह्मण इस जगत का कर्ता, शासक रक्षक और देवता कहलाता है अतः उसके प्रति अमंगल सूचक एवं वचन नहीं कहना चाहिए क्षत्रिय अपने बाहुबल से वैश्य और शुद्र धन के बल से और ब्राह्मण मंत्र तथा हवन की शक्ति से आपत्ति के समय अपनी रक्षा करे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 तथा स्वर्ग की प्राप्ति में भी बाधा डालता है यही नहीं, वह इंद्रिय यश हवन करते हैं वे सभी पापी है जिस गाँव में एक ही कुएं का पानी सब पीते हों वहा रहने से तथा शुद्ध जाति की स्त्री से विवाह कर लेने से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 झूठ बोलने में दोष नहीं है इन पांच स्थलों पर असत्य बोलना पाप नहीं माना गया है नेच वर्ण के पास भी उत्तम विद्या तो उसे, तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उठा लेना चाहिए तथा विश्व के स्थान से भी अमृत मिले तो उसे पी लेना चाहिए गौ और ब्राह्मणों का हित वर्ण संकटा का निवारण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 उपरयुक्त पापों को छोड़कर शेष जितने पाप हैं उनका प्रायश्चित बताया गया है उनके अनुसार प्रायश्चित करके फिर पाप की आदत छोड़ देनी चाहिए पूर्वोक्त शराबी ब्रह्मत्यारा और गुरु स्त्रीगामी इन तीन पापियों के मरने पर उनकी दाहा दिक्रिया किए बिना ही कुटुंबियों को, को उनके अन्न और धन पर अधिकार कर लेना चाहिए इसमें कुछ अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है अपने मंत्री और गुरु ही क्यों न हो यदि वे पतित हो गए हों तो धार्मिक राजा को अपने धर्म के अनुसार ही उनका परित्याग कर देना चाहिए और स्वयं अपने शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए जब तक वे प्रायश्चित करके शुद्ध न हो जाए तब तक उसके साथ कोई बात या विचार करना उचित नहीं है पापी मनुष्य धर्माचरण और तप करके ही अपने पाप को नष्ट कर सकता है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 शस्त्रों के आघात से मर जाए अथवा जलते ही आग में कूदकर अपने को होम दे तो वह उस पाप से छूट जाता है मदिरा पीने वाला पुरुष यदि मदिरा को खूब गर्म करके पी ले और उससे मुंह जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है गुरुपत्नी के साथ समागम करने वाला पापी यदि स्त्री के आकार की लोहे की प्रतिमा बनवा उसे आग से तपा ले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 मदुरा पीने वाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर पृथ्वी पर शयन करे तीन वर्ष या इससे अधिक समय तक अग्नि यज्ञ बाद एक हजार बैल या इतनी ही गौवे ब्राह्मणों को दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है वैसे की हत्या कर डालने पर दो वर्षों तक पूर्वोक्त नियम से रहे और ब्राह्मण को एक बैल तथा एक गौवे दान करे शुद्ध की हत्या करने वाला मनुष्य एक वर्ष तक उक्त नियमों का पालन करके एक बैल और सौ गौवे ब्राह्मण को दान करें कुत्ता सुअर और गधे की हत्या की हत्या हत्या करने वाला मनुष्य भी शुद्ध के समान ही प्रायश्चित बिल्ली नीलकंठ मेढक कौवा सांप और चूहा मारने पर भी पशु हत्या के समान ही पाप लगता है अब दूसरे प्रायश्चित बतलाये जाते हैं अनजान में कीड़े मकोड़े आदि छोटे जीवों का बध हो जाने पर उसके लिए पश्चाताप करें। अन्य उपादकों में से प्रत्येक के लिए एक एक वर्ष तक व्रत का आचरण करना चाहिए स्त्री से व्यापचार करने पर तीन वर्षों तक और अन्य परिस्त्रियों से व्यवचार करने पर तीन वर्षों तक और अन्य परिस्त्रियों से संपर्क होने पर दो वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दिन के चौथे पहन करें पराई स्त्री के साथ रहने उठने बैठने या भ्रमण करने पर तीन दिनों तक केवल पानी पीकर रह जाए अग्नि में अपवित्र पदार्थ डालकर उसकी अवहेलना करने वाले मनुष्य के लिए भी यही प्रायश्चित है जो अकारण ही पिता माता और गुरु का परित्याग करता है वह पतित हो जाता है यही धर्म शास्त्रों का निर्णय है यदि पत्नी ने वे किया हो और विशेषतः इस काम में पकड़ी गई हो तो उसे सिर्फ अन्न और वस्त्र दे तथा स्त्री से से करने वाले पुरुष के लिए जो जो व्रत रूप प्रायश्चित बताया गया है, नहीं उससे भी करावे जो अपने पति को छोड़कर दूसरे किसी पापी से समागम करती है उस कुलटा को चौड़े मैदान में खड़ी करके राजा कुत्तों से नोटवा डाले इसी तरह व्यवचारी पुरुष को लोहे की तपाई हुई खाट पर सुलाकर ऊपर से लकड़ी रखकर आग लगा दे जिससे वह पापी उसी में जलकर खाक हो जाए पति की अवहेलना करके पर पुरुष से वेपचार करने वाली स्त्रियों के लिए भी यही दंड है यदि पापी पाप करने के बाद साल भर तक प्रायश्चित नहीं करता तो फिर उसे दुना प्रायश्चित करना चाहिए उसके संसर्ग में यदि कोई दो वर्ष तक रह जाए तो उस मनुष्य को तीन वर्षो तक पृथ्वी पर विचरना और मुनियों के भांति व्रत का पालन करते हुए भिक्षा से निर्वाह करना चाहिए चार वर्षों तक उसके सहवास में रहने वाले को पांच वर्षों तक उक्त नियम के साथ की परिक्रमा करनी चाहिए। जो भाई के रहते, अपना कर लेता है वह परिवेदता है अविवाहित भाई को परिव्य कहते हैं और वह स्त्री परिवेद्या है इन तीनों ही पतित माने जाते हैं इन तीनों को पृथक पृथक अपनी शुद्धि के लिए एक मास तक चंद्रायन या कृष्ठव्रत करना चाहिए अथवा परिवेता अपनी पत्नी को बड़े भाई के पास ले जाकर पुत्रवधु के रूप में उसे समर्पण करे और ज्येष्ठ की आज्ञा से पुनः उसे स्वीकार करे तो वे दोनों भाई और वह पत्नी भी धर्मतः पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं मनुष्यों के लिए इस प्रकार उत्तम प्रायश्चित्व का विधान है उनमें जो दान करने में समर्थ हो उनके लिए दान की भी विधि है श्रद्धालु पुरुष के लिए एक गोदान मात्र ही प्रायश्चित बताया गया है इस प्रकार मैंने यह सनातन प्रायश्चित्य का वर्णन किया है